द्वेशग वाला प्रेम नहीं राग होगा तो द्वेष भी होगा द्वेश होगा तो राग भी होगा लेकिन प्रेम होगा तो प्रेम का कहीं कहीं जब बैर बोल देते हैं प्रेम और बैर तो वहाँ प्रेम और वैर लौकिक चीज है राग और द्वेश है लेकिन जहाँ प्रेम है फार्मार्थिक रूप में वहाँ प्रेम का कोई विकल्प नहीं जैसे आनंद का कोई विकल्प नहीं सुख दुख के विकल्प है लेकिन आनंद का कोई विकल्प नहीं ब्लिस का कोई विकल्प नहीं इसी प्रकार से प्रेम का कोई विकल्प नहीं प्रेम तो बस प्रेम तो ये कहते हैं उस वो, वो युवराज हो युवराज मैंने राजा तो भगवान राम है और बस प्रेम जो है उसका युवराज है मैंने भगवान राम जो ज्ञान स्वरूप हैं आनंद स्वरूप हैं तो भगवान आनंद स्वरूप हैं तो भक्त प्रेम स्वरूप है वो युवराज होकर के हृदय हृदय में बास कर रहे हैं तो यही सुख सुधा शिक्षा अब बताओ इससे ज्यादा आनंद की बात क्या होगी सुधा के माने है अमृत माने ये प्राप्त हो गए तो अमृतत्व तो प्राप्त हो गया सुधा प्राप्त हो गई अमृतत्व तो प्राप्त हो गया है और ये आनंद भी है परम आनंद है अमृतत्व तो है ये स्थिति प्राप्त होना चाहिए सिंच मन वो सब सोचते हैं कि हम सब लोग इसी प्रकार रहे और देव और देव देव हो जग जीवन लाहू ये जीवन का लाभ है उनसे प्रार्थना करते हैं भगवान की यह जीवन का लाभ यही है ये हमको प्राप्त होना चाहिए बस रामचरितमानस या ये अपने उपनिषद जो है ये है और भी से गीता आदि भी ग्रंथ है तो ये सत्य का निरूपण करते हैं क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए तर्क विर्क बहुत नहीं है फिर शंकराचार्य के ग्रंथ हैं और और दूसरे आचार्यों के ग्रंथ हैं उनमें तर्क का सहारा भी लिया गया है क्योंकि जो व्यक्ति तर्क करते हैं उनके लिए तर्क को बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए तर्क भी है आजकल तो लोग बहुत तर्क तार्किक भी बहुत हो गए हैं तो उनके तर्कों का समाधान करने वाले भी बहुत विद्वान महात्मा संत हो गए एक से एक स्वामी अखंडानंद जी जैसे हो गए अरविंद घोष इत्यादि हो गए रवण आदि हो गए विवेकानंद हो गए स्वामी जी हो गए ये सभी लोग जो वो जब जितने तर्क करो तर्क का भी उत्तर है लेकिन शास्त्र तर्क नहीं पड़ते ये सत्य का निरूपण करते हैं बस तो सत्य बस यही है क्या इसमें तमाम ये जीवन का वास्तविक राष्ट्र जीवन के उद्देश्य क्या है बस ये उद्देश्य है कि हम किस गति को प्राप्त हो जाएं जैसे कभी वर्णन किया है इसको प्राप्त हो गया है ऐसी मुक्तावस्था ऐसा आनंद अवस्था ऐसी पूर्णता आ जाए तो अपने आप, आप ही सब वासनाएं समाप्त हो जाएंगी अपने आप ही पुनर्जन्म का जन्म जरा मृत्यु का जितना भय इत्यादि है उसका समाप्त हो जाएगा पुनर्जन्म की भी समस्या समाप्त हो जाएगी कर्म के बंधन भी समाप्त हो जाएंगे बस ये प्रार्थना भगवान सुनने तो गुरु समाज भाई सहित राम राज्य प्रो वशिष्ठ जी गुरु हैं वो भी हूँ अब ये ज्ञान सब स्थिति गुरु के कृपा के बिना प्राप्त नहीं होती तो इस व्यवस्था में गुरु का भी स्थान है वो भी होने चाहिए उनकी भी प्राप्त हो <स्थाँगा> समाज भाई सहित तो जितने ये भाई जितने भी हैं, सब परमात्मा की विभूतिया है भगवान श्री राम जी का जो है ये व्यूह कहलाता है ये चार ये परमात्मा की भगवान पर परमात्मा है उसी की चार ये विभूतियाँ हैं भगवान राम है भरत है शत्रुघ्न है लक्ष्मण जी हैं ये सब भगवान की चार विभूतियाँ चार रूप में भगवान ही है पर रूप में तो गुरु समाज भाई सहित राम राज्य प्रो इस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम का राज्य हो अक्षत राम राज अब देखो गीता के आठवीं अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ते समय जिस प्रकार का भाव होता है वैसे गति प्राप्त हो जाती है ये यथा वो तो भगवान किसी प्रकार जो भगवान का स्मरण करते शरीर छोड़ोगे भगवान भी उसे ग्रहण कर लेंगे उसे अपना लेंगे इसलिए कहते हैं कि ये शरीर छोड़ते समय बस माने शरीर छोड़ते समय कि मैंने ये कि नहीं कि हमें बाहर देखो बाहर भगवान राम का राज्य है कि नहीं दिल्ली में कौन राजा है ये देखने का तो मतलब नहीं हमें ये देखने की हमारे हृदय में भगवान का राज्य है और भगवान का चिंतन स्मरण करते हुए परमात्मा भाव में रहते हुए शरीर छूट जाए माने शरीर के छूटते समय भी ये भाव बना रहे कि भगवान राम हमारे हृदय में बांस कर रहे हैं परम परमात्मा से हमारा साम संबंध है उसका स्मरण रखते हुए उसका नाम जपते हुए उसका स्मरण करते तदभाव भावित रहते हुए शरीर छूट जाए ये कहते हैं इस प्रकार से आगे देखिए तो सुन सने पुरजन बानी निंद जोग बिति मुनि ज्ञानी, ज्ञानी यही विधि नृत्य कर्म करी पूजन राम करहीं प्रणाम कुल कितन ऊंच नीच मध्यम नर नारी लह दरश निज निज अनुहारी धान सब सन्मान सकल सराहत कृपा निधानई लड़काई ते रघु बरबानी पालत नीत प्रीत पहचानी शील सकोच सिंदर घुराऊ सुमुख सुलोचन सरल सुभाव चल्ण चल्ण कहात राम गुन अनुरागे सब भाग सराहन लागे हम समुण्य पुंज जग थोरे, थोरे। जिन्ह राम जानत करिमोरे प्रेम, प्रेम मगनते ते समय सब सुनियावत मिथिलेश सहित सभा संभ्रम उठेल कमलो राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय सुन सन्देह में पुरीजन बानी अब देखो जब अयोध्यावासी भगवान श्री राम जी के सामने इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं जैसे ऊपर की प्रार्थना भी कोई लोग ऐसे बोलते हैं प्रार्थना तो वहाँ के जो चित्रकूट में बास करने वाले तपस्वी लोग हैं उन्होंने सुना कि देखो भगवान की कैसे ही लोग अयोध्यावास प्रार्थना करते हैं तो उनके मन में क्या बात आता है कि निंदा ही जोग विरत मुन ज्ञानी वे ज्ञानी मुनि भी अपने योग की अपने वैराग्य की निंदा करते हैं कहते तो देखो हम बन में रह करके कितना त्याग तपस्या कर रहे हैं ये लेकिन ऐसा भाव जैसे जैसा इन इन अयोध्या वासियों का है वो तो हमारे अंदर भी नहीं आया तो कहते क्या फायदा हमारे इस वन में बास करने से क्या फायदा हमारे इनके इतनी तपस्या करने से क्या फायदा इसका जो इतना वैराग्य से और योग से है ऐसे करते है हमारे गोस्वामी जी का कहने का तात्पर्य इनके द्वारा ऐसा कहला करके ये दिखाते है कि यह स्थिति योग अब योग मैंने मान लो योग गीता माने का योग लगाने दे गीता मैंने निष्काम कर्म योग यदि किसी व्यक्ति ने अपने सुधर्म का पालन करते हुए इनकी कामना छोड़ करके अपने धर्म का पालन किया तो उसने योग साधना उसकी हो गई उससे उसे सत्य गुण की वृद्धि हो गई बुद्धि में शांति संतुलित आ गया तो ये कोई अंतिम स्थिति थोड़ी है इसके बाद की बात कहते हैं उसको क्या होगा फिर उस योग से वैराग्य होगा ये तो गो जी ने बार बार कहा वहां पर भी आगे चल करके भी देखेंगे कि जोग ते विरति धर्म धर्मते विरति जोगते ज्ञान अभी धर्मते थे अब धर्म से जब व्यक्ति का धर्म का साधना करता है तो उससे फिर उसको जो है वो हो वैराग्य भी आता है योग भी आता है फिर उससे ज्ञान की बात आगे आती है ज्ञान मोक्ष प्रतिबेद बखाना और फिर ज्ञान से भी ज्यादा भक्ति तो लोग देखते हैं कि देखो हम लोग तो मान लो कि योग भी किया हमने और वैराग्य भी आ गया लेकिन अभी अब ये ज्ञानी भी बोल दिया मुन ज्ञानी वो लोग ज्ञानी भी हैं तो ज्ञान भी आ गया लेकिन ऐसी भक्ति नहीं आई जैसे अयोध्या उनकी वो अभाव ये भी अनुभव करते हैं तो पूर्णता अपूर्णता लगती रहती है चाहे व्यक्ति योग कर ले चाहे व्यक्ति विरक्त हो जाए चाहे व्यक्ति ज्ञानी भी हो जाए जब तक की भक्ति नहीं आती भक्ति के माने जब तक वो अपने हृदय में बात करने वाले परमात्मा के साथ निरंतर रहने का अभ्यास नहीं कर लेता और उधर से उसका चित्त हटता नहीं तब तक मैंने भक्ति नहीं है परा भक्ति का रूप यह है कि चित्त परमात्मा से जुड़ गया और उसको भूलता नहीं सदा उसी के साथ रहता है ये ज्ञानियों को भी नहीं हो पाता ज्ञानियों मैंने बौद्धिक ज्ञान जिनको उनको भी ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त हो पाती इसलिए कहते हैं ये अंतिम इच्छा लोगों की होती है इस गोस्वामी जी कहते हैं ये स्थिति प्राप्त होनी चाहिए ये विधि नित्य कर्म करी पूजन तो पुरजन कहते हैं इसलिए नगरवासी अयोध्यावासी है तो रोजा ही ये करते हैं रोज सवेरे उठते हैं इसी प्रकार से बार बार भक्त पूजन करते हैं सबकी पंचदेवताओं के भगवान श्री राम जी की भी उस प्रकार प्रार्थना करते हैं और राम ही करें प्रणाम और फिर ये सब करने भगवान श्री राम जी को बड़े पुरुष शरीर होकर के भगवान श्री राम जी के दर्शन प्राप्त होते हैं रोज सब उनको प्रणाम करते हैं ये अयोध्या अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं तो कहते हैं ऊँच नीचे मध्यम नर नारी अब कहते हैं की देखो जितने भी अयोध्या जितने भी आए हैं तो ऊंच नीचे मध्यम वर्गीकरण कर लो वर्गीकरण कर लो मान जैसे जी उच्च लोगों को मान लो माताओं को उच्च वर्ग मान लो तो मध्यम वर्ग के लोगों को जैसे मंत्री आदि हैं या जो सेनापति हैं उनको मान लो और भी साधारण व्यक्ति जो है कोई किसी पद पर नहीं है या कोई आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से और भी थोड़े पिछड़े हुए हैं उनको निम्न वर्ग से मान लो तो जितने लोग बाघ आए हैं विभिन्न वर्ग के है भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से और फिर स्त्री है पुरुष है तो इन सभी को भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं कहते हैं लह दरअसल निजी निज अनुहारी सबको भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं और अपने अपने प्रकार से होते हैं माताएं भगवान राम को देखती हैं तो एक एक प्रकार से दर्शन होते हैं बशिषी भगवान राम को देखते हैं तो एक प्रकार से अन्य प्रकार से दर्शन होते हैं उसमें जो भाई लोग भगवान के दर्शन करते हैं तो उनको अन्य प्रकार से दर्शन होते हैं मंत्री देखते हैं भगवान के दर्शन करते हैं तो अन्य प्रकार से करते हैं अयोध्यावासी करते हैं तो अपने राजा के रूप में देखते हैं कोई पुत्र के रूप में देखता है कोई बंधु के रूप में देखता है कोई शिष्य के रूप में देखता है तो ये भाव संसारी संबंध वो भी जुड़े हुए हैं लेकिन है भगवान ही विभिन्न रूपों में विभिन्न संबंधों में सब संबंध कोई भी हो लेकिन सब दर्शन भगवान राम के करते हैं तो इस प्रकार से कहते हैं कि राम लर्श निजे निजे अनुहारी सावधान सब ही और भगवान राम इस सावधान रहते हैं सदा देखो भगवान राम के कितने गुण हैं उनको सभी इकट्ठे करो श्री वो स्वामी कहते हैं अनंत गुण सम्पन्न है कहां तक उनकी गुण गाथा कही जाए एक महिमा उनकी वो सदा सावधान है सावधान के माने लापरवाही नहीं बरते कभी कहीं कोई आया गया प्रणाम किया और भगवान राम ने ध्यान ही नहीं दिया तो ये कोई थोड़ा है वो सदा सावधान है सावधान और सब ही सम्मान ही सबका सम्मान करते हैं ये नहीं कि जो उच्च वर्ग के आते हैं उनका तो सम्मान करते हैं और जो मध्यम निम्न कोट के है उनके उपेक्षा करते हैं ध्यान नहीं देते ऐसा नहीं करते सबका सम्मान करते हैं और सकल सराहत कृपा निधान वे जब भगवान को प्रणाम करके दर्शन करके आते हैं तो लौटते हुए भगवान की सराह नहीं करते वो ये समझते हैं कि भगवान का हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेम है हर किसी प्रति किसी को ये नहीं लगता कि भगवान हमको कम चाहते हैं हमसे भी ज्यादा बड़े लोग हैं उनकी तरफ भगवान का ज्यादा ध्यान है उनको ज्यादा चाहते हैं उनको तो चाहते ही नहीं है ऐसा भाव नहीं क्या सकल सराहत कृपा निधान ही सब कहते हैं भगवान बड़े कृपा निधानी है हमारे ऊपर की बड़ी कृपा है लड़काई ते रघुवर वाणी पालत प्रीत नीति पहचानी और वो अयोध्या वासी को यह तुलसीदासी कहो ये तो, तो भगवान लड़का से ही करते चले आ रहे हैं माने कोई अभी नई बात नहीं कि यहाँ अयोध्या आ करके अब इतनी आयु हो गई है इसलिए इस प्रकार का कर रहे हैं वो कहते हैं लड़काई थे रघुवर बानी बानी के बानी के मैने वचन नहीं है बानी के मैने बानी उनकी इस प्रकार की आदत स्वभाव उनका बचपन से ही है भगवान का सदा सावधान देते हैं सबका सम्मान करते हैं ये बचपन से ही और पालत नीत प्रीत पहचानी प्रीत पहचान करके नीति का पालन करते हैं देखते हैं कि किसका प्रेम कैसा है उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं देखते हैं पिता का और माता का पुत्र के समान प्रेम है तो पुत्र भाव से उनकी पूर्ति करते हैं अपने आप को पुत्र मान करके और उनके सामने पुत्र के समान ही खेलते हैं लीला करते हैं क्रीडा करते हैं प्रसन्न करते हैं उनको उनका इसी प्रकार से होगा भाइयों के साथ में जब खेलते हैं तो भाइयों के साथ में भात प्रेम रखते हुए उसी प्रकार से उनके साथ में खेलते हैं तो उनका प्रीत भाइयों के प्रीत धात प्रेम है तो अपना भी धातु प्रेम लेकर के ही उनके साथ में उसी प्रकार से उसी नीति का उसी रीति का वहां पालन कर देते हैं अब नगरवासियों में जाते हैं तो नगरवासी भगवान को देखते हैं कि हमारे स्वामी हैं अपने आप को सेवक समझते हैं प्रजा समझते हैं ऐसे तो भगवान राम भी उनको उसी भाव से उनकी सबकी पूछताछ भाव कैसे हो क्या हो सब कुशल है कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है कहीं कोई सहायता की आवश्यकता हो कुछ बात हो कुछ कहना हो बताओ सबसे पूछते रहते हैं तो जहाँ जिस प्रकार का जो है उसकी उस प्रीति को उस प्रीति को जिसकी जैसी प्रीति है उसी प्रीत के अनुसार भगवान सबके उसका निर्वाह करते रहते हैं सबके प्रीत रीति स्वार्थ को न जान जस राम जथारथ प्रीत रीति परमारथ स्वार्थ हो चुका पहले चौया चुके अभी। तो कहते हैं कि देखो जितना भगवान जानते हैं कि प्रीति की क्या रीति कैसा किसका प्रेम और उसके साथ किस प्रकार का उसका निर्वाह होना चाहिए और क्या स्वार्थ किसमें है पर किसमें है कौन जान जैसा राम यथार्थ के रूप में जैसा भगवान जानते वाला कौन जानने वाला है मैंने उसी इस प्रकार से भगवान सब करते हैं माने भगवान का आदर्श है जो भगवान उपस्थित कर रहे हैं वो उनका निर्दोष आदर्श है उसका पालन करना चाहिए देखना चाहिए भगवान कैसे करते हैं वैसे ही करे तो सकोच सुंदर गुराई देखो कहा भगवान सावधान थे आप कहते हैं सील संकोच सिंधु रघुराहु भगवान श्री राम जी शील और संकोच के तो सिंधु हैं शील निधान और संकोच भी देखो तो सील के साथ में संकोच शब्द का प्रयोग ध्यान देखोगे ये सील या स्नेह का तुलसीधा से प्रयोग करते दो शब्द सील के साथ प्रयोग करने हैं सील है तो संकोच हो या प्रेम दो में से कुछ ना कुछ स्नेह हो या संकोच हो संकोच मान जहां बड़े लोग हैं उनके सामने संकोच छोटे लोग हैं उनके साथ प्रेम स्नेह सील प्रधानता हो जाती है छोटे लोगों के सामने होता है तो उनके साथ वो सील स्नेह का रूप धारण करके लोगों से व्यवहार करता है और वही सील जब बड़े लोगों के बीच में पहुंचता है तब उनका जो है उनके सामने संकोच रहता है उनका आदर भी करता है और संकोच भी संकोच के माने ऐसा ना हो कि इनके सामने हमसे कोई गलती हो जाए इसका नाम संकोच तो सोच सोच करके उनके सामने जो है जब बड़े लोगों के सामने व्यवहार करना संकोच है तो ये कहते हैं कि इस प्रकार से शील संकोच सिंदूर गुराहु और सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव सुमुख माने तो वैसे सुंदर मुख कह सकते हैं लेकिन सुंदर मुख नहीं सुमुख माने मधुर बाणी बोलने वाले हैं मृदभाषी है इसलिए कहते हैं सुमुख और सुलोचन ने, नेत्र तो कमल के समान सुंदर नेत्र भगवान के लेकिन यहाँ सुंदर नेत्र के माने भगवान के नेत्रों में सदाई कृपा भाव बना रहता है प्रेम भाव कृपा भाव उनके सदा ही उनके नेत्रों से रहता है इसलिए वो सुलोचन है और सरल स्वभाव भगवान का स्वभाव जो है सरल स्वभाव है सरल में उसमें कुटिलता नहीं कुटिलता ये कि जब सामने आ गया तो, तो बड़ा हाव भाव बहुत अच्छा दिखा दिया बड़ा प्रेम दिखा दिया और पीछे जब चला गया अरे पिंडित छूटा गया कल मात्र तो ये सब जो है ये कुटिलता है सरल स्वभाव नहीं हुआ भगवान का सरल स्वभाव सब सर प्रकार का कहते हैं सरल स्वभाव कहाता राम गुण गण अनुरागे भाग सब सबनेराह लागे तो ये कहते हैं ये सब लोग भगवान श्री राम जी की इस प्रकार के गुणों की प्रशंसा करते हैं गुण गाते हैं भगवान राम देखो कैसे कैसे कौन कौन से गुण हैं। तो जैसे ये लोग भगवान के गुण गाते हैं ऐसे भगवान के गुण गाने चाहिए हर व्यक्ति को गाने चाहिए जैसे हम लोग संसार में लेकर के संसारी व्यक्तियों की निंदा रूपी गुण ते हैं ये दुर्गुण के दुर्गुणों के गुण गाते हैं अरे देखो उसमें ये ऐसा अरे देखो ये पाखंडी अरे देखो वो ऐसा बिगाड़ता है अरे देखो वो ऐसा वो, ऐसे करके सबको ऐसे प्रकार के उनका गाते रहते हैं उनके स्थान में चाहिए भगवान के गुण गाए ये ये गुण भगवान में ये ये गुण भगवान में तो कहते हैं कि यह कहा राम गुण गण अनुरागे सबने जो भाग सराहन लागे भगवान के गुण गाते हैं और अपने भाग्य की सराहना करते हैं अपने भाग्य की क्या सराहना करते हैं कि हमारे भाग्य कैसे सुंदर हैं आगे बताते हैं कि हम समण पुण्य जगह थोड़े हमारे भाग्य ये कि देखो हमारा जैसा भाग्य किसका होगा हमारे जैसे पुण्यात्मा संसार में बहुत थोड़े होंगे ये अपनी भी करते हैं क्यों की जिन राम राम जानत कर हम लोगों को भगवान ये समझते है ये तो सब मेरे हैं जब भगवान राम लंका से लौट करके अयोध्या में आए तो साथ में जब उनके हनुमान जी इत्यादि और ये सुग्रीवादी थे तो उनको बताने लगे कि देखो ये अयोध्या मुझे बहुत ही प्रिय है अत प्रिय मो यहा जब भगवान उनको सबको बताते है, हैं तब भगवान को देखो अयोध्या वासियों को इनका कितना प्रेम है और इनको सबको समझते है की सब मेरे ही अपने घर तो जो ज्यादा गंभीर खोज करने वाले हैं विद्वान लोग साधु संत वो कहते हैं कि अयोध्या वासी कोई साधारण व्यक्ति छोड़ा है जो आके जहां तहाँ के जीव आकर के यहां पैदा हो हैं अयोध्या वासी तो पूर्व के संत हैं ऋषि हैं मुनि हैं तपस्वी हैं और वे अनेक जन्मों से तप करते आ रहे हैं और भगवान की आराधना पूजा करते आ रहे हैं और भगवान के दर्शन की कामना करते हैं तो भगवान ने कहा कच्छा चलो भाई अयोध्या में जन्म लो तुम भी हम भी फिर उसके बाद में आते हैं वहां मिलेंगे तुम तो तब ये ऋषि मुनि कहते हैं कि देखो गुरुजन ने तपस्या की तो भगवान ने हमको यहाँ अयोध्या में भेज करके अयोध्या बनाया और भगवान के दर्शन इस प्रकार से हमको प्राप्त हुए तो हमारे समान पुण्य आत्मा कौन होगा और इन्हें भगवान श्री राम जी हम सबको अपना करके मानते हैं तो ये भी एक बात है ये कहते हैं कि जो भगवान की तो शरणागति होनी चाहिए केवल अपनी ही ओर से भगवान के लिए प्रार्थना भजन पूजा ज्ञान इत्यादि न हो अंत में ये हो कि परमात्मा हमको स्वयं अपना ले तब उसकी पूर्णता साधना की है कि परमात्मा अपना ले पराभक्ति के माने यही है कि परमात्मा भक्त को अपना ले भक्त तो बहुत है भगवान की क्षण में आ गई जैसे विभीषण मान लो भगवान की में आ गया तो विभीषण भक्त है भगवान की में आ गया लेकिन भगवान ने विभीषण को अपना लिया ये बड़ी बात और उसको अंगद को देखते हैं तो अंगद भी भगवान के क्षण में आ गया हा? लेकिन अंगत को कह दिया कि अंगद तुम जाओ जहां सुग्रीव जा रहे हैं वहां तुमको युवराज बनाया है जाओ देखो अपना राज तो ये अंगद बहुत रोया होया लेकिन टिकने नहीं किया मैने भगवान राम ऐसा भी होते हैं कि फिर नहीं अपनाते तो नहीं अपनाते जिसको अपना लिया तो दोनों तरह के उदाहरण है हनुमान जी को अपना लिया और अंगद को नहीं अपनाया तो ये भी देखो कि अपनाने की बात आनी चाहिए भगवान जब अपना ले सब है अपना लें फिर छोड़े नहीं सदा अपने पास रखी तो कहते हैं जिन नहीं राम जानते समेरे तो प्रेम बगनते समय सब सुन आवत मिथिलेश सु। तो ये सब लोग इस प्रकार से प्रेम मग्न है भगवान के दर्शन करते हैं भगवान के गोद आते हैं अपने आप को धन्य मानते हैं ये सब देखा तो ये सब प्रेम मग्न है और इसी समय कहते हैं सुन यावत मिथिलेश तो ये दूसरे दिन की बात है उसी समय कुछ लोगों ने आकर के बताया की महाराज जनक जी जो है वो अब जो है वो जहाँ रात्र में टिके थे वहाँ से उठ करके प्रस्थान करते हुए यही चित्रकूट में जहाँ ये आश्रम है किसी आश्रम की ओर चले आ रहे हैं तब तो जब ये सूचना दी गई अब इन लोगों को भी चाहिए कि जो यहाँ ठहरे हुए हैं वो जनक जी का आगमन करें, उनका सुभागमन हो जा करके उनको अगवानी करें। इसलिए कहते हैं क्या हुआ तो सहित सभा संभ्रम उठे हो तो जैसे ही सुना तो सब लोग जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे तो वहाँ बैठे हुए तो सब लोग उठ बैठे और रवि कुल कमल सु और रबकुल कमल जो दिनेश जो भगवान श्री राम जी वो भी उठ बैठे भगवान श्री राम जी वशिष्ठ आदि और जितने भी वहाँ पर मंत्री आदि हैं ये सब लोग उठ करके खड़े हो गए और उठ करके इसलिए खड़े हो गए की उठ करके जल्दी ही महाराज जनक के आगे बढ़ करके उनकी अगवानी करें इस तरह से महाराज जनक राजा हैं तो उनके एक राजा की तरह से उनका संबंध बराबर का संबंध इस प्रकार का है तो उनको भी जिस आदर के साथ में उनको लाना चाहिए उसी प्रकार की व्यवस्था होने लगती है अब आगे देखेंगे अब आज ये दो पर यहीं पर समाप्त करते हैं इसके बाद संभव हुआ तो फिर 31 तारीख को यहाँ आ जाएंगे और पहली तारीख दूसरी तारीख एक दो दिन और फिर ये चलेगी आगे कथा नान्यापृारगुपते हृदय स्मदी सत्यं वहाम च भानकलातरात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भराम्ये काोसहित कुरानन संीराम जय राम जय जय राम, राम। श्रीरा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 We are the world.